देश के सभी सम्मानित किसानों आज के इस व्याख्यान में मैं खेती और किसानों के बारे में जो स्थिति है भारत की उसके बारे में कुछ कहूंगा भारत की खेती भारत के किसान आज किस स्थिति में है आज से 200 साल पहले भारत के किसान भारत की खेती किस हालत में थी उन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण आज के इस व्याख्यान में मैं करने की कोशिश करूंगा और यह तुलनात्मक विश्लेषण इस दृष्टि से होगा कि अगर 200 साल पहले खेती और किसानी की स्थिति बहुत अच्छी थी तो आज उसकी समस्या क्या हो गई और उसको फिर सुधारने के लिए कौन सा रास्ता हो सकता है वो रास्ता हम सारे देश के लोगों को ढूंढना होगा उस दृष्टि से आज के इस व्याख्यान में खेती और किसानों के विषय को मैंने शामिल करने की कोशिश की है आप सब जानते हैं कि भारत में खेती और कृषि कर्म बहुत ही उच्च दर्जे का व्यवसाय माना गया है और भारतीय समाज में कृषि कर्म और किसानों के लिए खेती करना ये बहुत केंद्र बिंदु रहा है ऐसा कहा जाए कि भारतीय समाज कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है तो यह ठीक ही है और जो समाज कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर टिका होता है उच्च समाज की अपनी कुछ खास तरह की प्राथमिकताएं होती हैं खास तरह की जरूरतें होती हैं भारत का समाज पिछले हजारों साल से कृषि कर्म को पूरे केंद्र में मानकर चलता रहा है तो इसलिए भारत का समाज कुछ विशिष्ट तरह का समाज है और हमारे यहां कृषि की जो प्रधानता रही है उसके पीछे एक तथ्य यह भी है कि भारतीय मौसम और जलवायु कृषि के काफी अनुकूल है खेती के बहुत अनुकूल है यहां जो मौसम है बहुत सात्य वाला है जैसे उदाहरण के लिए आज सूरज निकला है तो कल भी निकलेगा परसों भी निकलेगा तीन महीने बाद भी निकलेगा तीन साल बाद भी निकलेगा तीस साल बाद भी निकलेगा तीन सौ साल बाद भी निकलेगा तीन हजार साल भी हो जाएंगे तो भी निकलेगा माने सूरज के निकलने में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली भारतीय जलवायु में लेकिन यूरोप में यह बात सच नहीं है यूरोप में आज सूरज निकला है कल नहीं भी निकलेगा यूरोप में कल सूरज निकला है हो सकता है नौ महीने तक लगातार सूरज नहीं निकलेगा क्योंकि यूरोप के देशों में सामान्य रूप से साल में सिर्फ तीन महीने ही धूप निकलती बाकी नौ महीने तो वहां धूप निकलती ही नहीं है सूर्य के दर्शन ही नहीं होते तो जितना सातत्य भारत की जलवायु में है भारत के मौसम में है उतना सातत्य यूरोप में नहीं है उसी के साथ साथ भारत की जो भूमि है भारत की जो मिट्टी है खेत की वो बहुत नरम है यूरोप के खेतों की मिट्टी नरम नहीं है बहुत कठोर है तो जिन देशों के खेत की मिट्टी बहुत कठोर होती है वहां कृषि प्रधान व्यवस्था संभव नहीं होती है और आप जानते हैं कि खेती के लिए मिट्टी का नरम होना बहुत जरूरी है इसलिए भारत में कृषि कर्म बहुत प्राधान्य रहा भारत का कृषि कर्म केंद्र बिंदु रहा पूरे समाज का तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां की जलवायु बहुत अच्छी है यहां की खेती की मिट्टी बहुत अच्छी है दूसरा यहां के लोगों को मौसम जलवायु और मिट्टी से जुड़े हुए जितने कारक हैं उनका बहुत अच्छा ज्ञान है अगर ये कहा जाए कि भारत का किसान बहुत विद्वान आदमी है तो इसमें कोई शक नहीं है वो जानता है कि बारिश कब होने वाली है किसान को मालूम होता है गर्मी कब पड़ने वाली है किसान को यह भी मालूम होता है कि सर्दी का समय जो आने वाला है वो कब आने वाला है और किसान उसके हिसाब से अपनी खेती की चर्या को बदल लेता है बारिश में क्या करना है गर्मी में क्या करना है सर्दियों में क्या करना है ये सब बातें सामान्य रूप से इस देश का हर किसान जानता है और इसीलिए मैं उसको कहता हूं कि उसको अपने जीवन को चलाए रखने के लिए जो जरूरी कारक हैं उनका बहुत अच्छा ज्ञान है तो एक तो जीवन का ज्ञान है दूसरा मौसम और जलवायु का ज्ञान है तीसरा मिट्टी बहुत अच्छी है चौथा यहां की जो जलवायु है समशीतोष्ण है ना तो बहुत गर्मी है ना तो बहुत सर्दी है ना तो बहुत बारिश है यूरोप के देशों में कभी कभी तो बहुत सर्दी पड़ती है माइनस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है माइनस ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है भारत में इस तरह से कभी टेम्परेचर बहुत नीचे भी नहीं जाता और कभी बहुत ऊपर भी नहीं जाता तो भारत की जलवायु समशीतोष्ण है जो खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और पानी की व्यवस्था इस देश में बहुत प्रचुरता में है हजारों साल से इस देश में पानी की मात्रा काफी रही है बारिश का होने वाला पानी बारिश से मिलने वाला पानी जमीन के अंदर मिलने वाला पानी और जमीन के ऊपर तालाबों के माध्यम से मिलने वाला पानी इस सभी की प्रचुरता भारतीय समाज में काफी लंबे समय से रही है इसलिए भारत की खेती बहुत उन्नत रही है और भारत का किसान भी बहुत उन्नत रहा है। तो भारत की खेती और भारत के किसान के उन्नत होने के पीछे जो सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण है एक तो जलवायु की सातत्य मौसम का सातत्य मौसम का लगातार निरंतर रूप से प्रवाहित होना पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी मात्रा में होना और खेती की जमीन बहुत अच्छी नरम होना ये तीन बड़े कारक हैं जिसके लिए भारतीय खेती और भारतीय कृषि कर्म बहुत उन्नत रहा है और इतने उन्नत कृषि कर्म के बारे में अगर कभी अंदाजा लगाना हो कि किस तरह की खेती हमारे यहाँ होती रही है दो साल पहले तीन साल पहले तो मेरे पास कुछ जो दस्तावेज है हमारे यहां एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं प्रोफेसर धर्मपाल उनकी मदद से हम लोगों ने कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं लंदन के इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में से हाउस ऑफ कॉमंस की लाइब्रेरी में से वो दस्तावेज ये बताते हैं कि करीब आज से 300 साल पहले भारत की खेती यूरोप के किसी भी देश की खेती से बहुत अच्छी मानी जाती थी उदाहरण ले लें ब्रिटेन का इंग्लैंड का आज से 300 साल पहले इंग्लैंड के एक एकड़ खेत में जितना अनाज पैदा होता था आज से 300 साल पहले भारत के एक एकड़ खेत में उसका तीन गुना ज्यादा अनाज पैदा होता था उदाहरण से अगर समझना चाहे तो ऐसे समझें कि भारत के एक एकड़ खेत में अगर 300 साल पहले 50 क्विंटल अनाज पैदा होता था तो इंग्लैंड के एक एकड़ खेत में मुश्किल से 15-16 क्विंटल अनाज पैदा होता था तो ब्रिटेन से तीन गुना ज्यादा उत्पादन भारत के खेतों का रहा है आज से 300 साल पहले और भारत की उन्नत जिस तरह से खेती रही है ठीक उसी तरह की उन्नत खेती चीन की भी रही है चीन की खेती का उत्पादन भी लगभग इसी तरह का रहा है जो भारत की खेती में रहा है दुनिया में दो ही ऐसे देश माने जाते हैं जिनकी खेती पिछले हजारों साल से बहुत उन्नत रही है जिनके किसान पिछले हजारों साल से बहुत उन्नत रहे चीन और भारत की खेती के उन्नत होने का एक दस्तावेज है और एक प्रमाण है जो ये बताता है कि लगभग 1750 के करीब भारत और चीन का दोनों देशों का मिलाकर कुल उत्पादन सारी दुनिया के कुल उत्पादन का सत्तर प्रतिशत होता था माने पूरी दुनिया में जितना अनाज पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में जितना अनाज के साथ साथ दूसरे सामान पैदा हो रहे हैं उद्योगों की मदद से जो सामान पैदा हो रहे हैं खेती की मदद से जो सामान पैदा हो रहे हैं उनका कुल उत्पादन पूरी दुनिया में जितना था उस कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत उत्पादन सिर्फ भारत और चीन का होता था तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के सकल उत्पादन का 70 प्रतिशत उत्पादन आज से करीब ढाई 300 साल पहले भारत और चीन का होता था तो इन दोनों की खेती और खेती से जुड़े हुए उद्योगों की स्थिति कितनी उन्नत रही होगी सन 1820 तक जब अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू हो गया 1760 से अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू माना जाता है तो सत्रह के बाद लगातार अंग्रेजों ने भारत की खेती पर ऐसे कानून लगाए ऐसे अंकुश लगाए कि लगातार भारत की खेती बर्बाद होती चली गई तो भी 1760 के बाद सन 1820 के साल तक अंग्रेजों ने भारत की खेती को काफी नुकसान की स्थिति में पहुंचा दिया अपने कानूनों की मदद से तो भी भारत की खेती पूरी दुनिया में भारत और चीन की खेती का कुल उत्पादन और खेती से जुड़े हुए उद्योगों का उत्पादन पूरी दुनिया में लगभग 60 प्रतिशत के आसपास रहा तो इस बात से अंदाजा लगता है कि कितनी उन्नत खेती और खेती से जुड़े हुए उद्योग रहे होंगे इस देश में इसके अलावा खेती और किसानों से जुड़े हुए लोगों की समृद्धि बहुत रही है इस देश में इस देश में आज से 200-300 साल पहले तक सबसे ज्यादा समृद्धशाली वर्ग इस देश का किसान ही माना जाता रहा आज से 200-300 साल पहले तक की स्थिति यह है कि समाज का सबसे ज्यादा पैसे वाला वर्ग किसान ही माना जाता रहा है और समाज में सबसे अच्छा कर्म खेती का माना जाता रहा है एक कहावत इस देश में कही जाती है उत्तम खेती मध्यम बान करे चाकरी कुकर निदान उत्तम खेती माने खेती सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है मध्यम बान माने बिजनेस है जो व्यापार है वो दूसरे नंबर पर है और करे चाकरी कुकर निदान माने नौकरी करना तो कुत्ते की जीवन बिताने जैसा माना जाता है भारतीय समाज तो खेती सबसे उन्नत व्यवसाय रहा दूसरे नंबर पर व्यापार रहा है और तीसरे नंबर पर नौकरी चाकरी मानी जाती है यह स्थिति इस देश में आज से 200, 250, 300 साल पहले तक की है जब अंग्रेज भारत में आए हैं और सरकार बनाकर उन्होंने भारत में राज्य करना शुरू किया है तब तक इस देश में खेती की उन्नति और खेती की स्थिति बहुत अच्छी है भारत के किसानों की और खेती की स्थिति अच्छे होने के कुछ प्रमाण हैं दस्तावेजों में जो ये बताते हैं कि जैसे हमारे देश में करीब करीब 1750 के आसपास मैसूर नाम के राज्य में एक लाख से ज्यादा तालाब हुआ करते थे हिंदुस्तान में आजादी के पहले करीब साढ़े सात लाख गांव होते थे और औसत इस बात का निकलता है दस्तावेजों के आंकड़ों के अनुसार कि इस देश का कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसमें तालाब ना होता हो और आंकड़े तो यह बताते हैं कि बहुत सारे गांव इस देश में ऐसे रहे हैं जहां एक से ज्यादा तालाब एक ही गांव में रहे हैं तो सारे सात लाख गांव का देश था भारत आजादी के पहले और करीब करीब हर गांव में एक तालाब की व्यवस्था थी तो लगभग साढ़े लाख तालाब पूरे देश में रहे होंगे इससे ज्यादा भी हो सकते क्योंकि कुछ गांवों में एक से ज्यादा तालाब होने की व्यवस्था है तो तालाब बहुत बड़ी संख्या में रहे हैं कुएं बहुत बड़ी संख्या में रहे हैं बाबड़ियां बहुत बड़ी संख्या में रही हैं, बारिश के होने वाली एक एक बूंद को हिंदुस्तान में पूंजी की तरह से बचाने की परंपरा रही है जिस राजस्थान को आज हम जानते हैं और हम राजस्थान के बारे में ऐसा मानते हैं कि बहुत मरु है राजस्थान की जहां पानी की बहुत कमी है जहां पानी की बहुत किल्लत है उस राजस्थान में ऐसी परंपरा पिछले हजारों साल से है कि बारिश की गिरने वाली एक एक बूंद को संचित रखने की सबसे बड़ी परंपरा अगर इस देश में कहीं है तो राजस्थान में आप राजस्थान में जाइए जैसलमेर के इलाके में जहां पर यह माना जाता है कि सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है उस जैसलमेर के इलाके में आजू के गांव में घूमिए हर गांव में आपको तालाब मिल जाएगा और जैसलमेर गांव जैसलमेर शहर के नजदीक सबसे बड़ा तालाब मौजूद है जो करीब चार पांच सौ साल पुराना और आज भी उसमें भयंकर पानी राजस्थान में जितनी आज मरुभूमि दिखाई देती है कभी वहां लहलहाते तालाब हुआ करते थे बड़े तालाब हुआ करते थे ये तो अंग्रेजों के कुछ कानून थे और अंग्रेजों की कुछ व्यवस्थाएं थी जिन्होंने भारत के तालाबों को सुखा दिया और भारत के तालाबों को बर्बाद कर दिया तालाबों की बड़ी गहरी परंपरा रही है इस देश में और कृषि का उत्पादन उसी के आधार पर है कि पानी जितनी प्रचुर मात्रा में है उतना ही उत्पादन अधिक होता रहा है इस देश में इसलिए खेती का उत्पादन इस देश में बहुत रहा है और खेती के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कारक और है कि भारत में खेती के साथ साथ पशु भी बहुत बड़ी मात्रा में रहा पशुओं की संख्या भी इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में रही कृषि कर्म है और कृषि कर्म को टिकाए रखने के लिए पशुओं की संख्या इस देश में बड़ी जबरदस्त मात्रा में रही है करोड़ों करोड़ों की संख्या में गाय पालने की परंपरा करोड़ों करोड़ों की संख्या में बकरियां पालने की परंपरा करोड़ों करोड़ों की संख्या में जानवरों को पालने की परंपरा इस देश के लोगों में बहुत गहरे से बैठी हुई है तो कृषि है कृषि के लिए केंद्र जो बन सकती है वो गाय इस देश में रही है बैल रहे हैं इस देश में उनका गोबर है गोबर से होने वाली खाद है गाय का मूत्र है उससे होने वाले जो कीटनाशक बन सकते हैं इस देश में उनकी परंपरा रही है तो भारतीय कृषि इस तरीके से बहुत उन्नति के रास्ते पर जाती रही है क्योंकि पशुओं की संख्या बहुत तालाबों की संख्या बहुत जमीन की अच्छाई बहुत है मिट्टी बहुत नरम है किसानों को जलवायु का बहुत अच्छा ज्ञान है यहां पर बीजों की संख्या भी बहुत अच्छी रही है हमारे देश में आज से डेढ़ सौ साल पहले तक चावल की धान की एक लाख से ज्यादा प्रजातियां होती थी जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, वो बताते हैं कि भारत के समाज में किसानों के पास एक लाख से ज्यादा चावलों की किस्में होती थी इस देश में सैकड़ों किस्म के बाजरे के बीज थे सैकड़ों किस्म के मक्के के बीज थे सैकड़ों किस्म के ज्वारी के बीज थे सैकड़ों किस्म की प्रजातियां इस देश में रही है अनाजों की और यहां की संपन्नता बहुत ज्यादा रही है बायोडाइवर्सिटी यहाँ की बहुत ऊंची रही है। तो इसलिए कृषि कर्म भी ऊंचा रहा है इस देश का तो इतनी अच्छी कृषि जो भारत में रही आज करीब हमारे देश में 300 साल पहले के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि ब्रिटेन से तीन गुना ज्यादा उत्पादन हमारे खेतों का है आंकड़े ये बताते हैं कि भारत के किसान सबसे ज्यादा समृद्ध और संपन्न रहे हैं आंकड़े ये बताते हैं कि कृषि कर्म इस देश का बहुत उन्नत रहा है पशुओं के पालन का काम भी बहुत उन्नत रहा है तो अचानक से क्या हो गया इस देश में जो आज इस देश का किसान सबसे गरीब दिखाई देता अचानक से क्या हो गया इस देश में कि आज इस देश की खेती ही सबसे ज्यादा बर्बादी के रास्ते पर जाती हुई दिखाई देती अचानक से क्या हो गया इस देश में जो आज इस देश के खेती और किसानों की बर्बादी की स्थिति हमको चारों तरफ दिखाई देती उसके पीछे गंभीर कारण है और वो गंभीर कारण क्या है गंभीर कारण है अंग्रेजों का भारत में आना और अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनी सरकार का चलाना अंग्रेजों की सरकार जब भारत में चलना शुरू हुई है तो अंग्रेजों की सरकार ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भारतीय समाज को तोड़ने का काम किया मैंने कल के व्याख्यान में आपको बताया था कि अंग्रेजों की सरकार ने भारत को व्यवस्थित तरीके से तोड़ने का जो काम किया उसके लिए जो उन्होंने नीतियां बनाई थी उसमें सबसे पहली अंग्रेजों की सरकार की नीति यह थी कि भारतीय समाज को आर्थिक रूप से पूरी तरह से तोड़ दिया जाए और जब भारतीय समाज आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा तो फिर भारतीय समाज को राजनैतिक रूप से तोड़ दिया जाए और भारतीय समाज जब राजनैतिक रूप से टूट जाएगा तो फिर भारतीय समाज को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से तोड़ दिया जाए अब अंग्रेजों ने अपनी पहली नीति का पालन करते हुए भारतीय समाज को आर्थिक रूप से जो तोड़ा उसमें कल के व्याख्यान में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि उद्योगों को किस तरह से तोड़ा गया व्यापार को किस तरह से तोड़ा गया और आज के व्याख्यान में मैं बताऊंगा कि कृषि को किस तरह से तोड़ा गया किसानों को कैसे बर्बाद किया गया क्योंकि कृषि हमारे समाज का मुख्य केंद्र थी और कृषि हमारे देश के व्यवसाय का मुख्य आधार होती थी तो अंग्रेजों ने भारतीय कृषि को बर्बाद करने के लिए तीन चार तरह के कानून बनाए इस देश में सबसे पहला कानून जो अंग्रेजों ने भारत की कृषि को बर्बाद करने के लिए बनाया वो किसानों के ऊपर लगान लगाने का कानून था किसानों के ऊपर टैक्स लगाने का कानून था 1760 के पहले इस देश में एक बड़े इलाके में किसानों के ऊपर कभी भी लगान नहीं लिया गया अंग्रेजों के पहले इस देश में कुछ ही राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी राज्य में किसानों पर लगान नहीं लिया जाता था जैसे मालाबार का एक बहुत बड़ा इलाका होता था जिसको आज हम दक्षिण भारत के रूप में जानते हैं उस मालाबार के इलाके में सत्रह के पहले कभी भी किसानों पर लगान नहीं लिया गया किसानों <Sapartcause> तो पर कभी भी लगान नहीं लगाया गया मैसूर राज्य के इलाके में 1760 के पहले किसानों पर कभी लगान नहीं लगाया गया इसी तरह से भारत के और दूसरे इलाके भी थे जिन इलाकों में अंग्रेजों के आने के पहले तक कभी भी लगान की वसूली की बात ही नहीं हुई लेकिन अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया भारत में जब उनका साम्राज्य स्थापित हुआ और उनकी सरकार चलना शुरू हुई उसी समय से उन्होंने भारत के किसानों पर लगान लगाना शुरू किया और आप कल्पना कर सकते हैं कितना लगान वसूलती थी अंग्रेजों की सरकार कितना टैक्स वसूलती थी भारत के किसानों से भारत के किसानों पर अंग्रेजों की सरकार ने किसानों के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत तक टैक्स लगा दिया था मैंने जैसे कल आपको बताया कि भारत के उद्योगों को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने भारत के उद्योगों पर दस बारह तरह के टैक्स लगाए थे इसी तरह से भारत के किसानों को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने भारत के किसानों पर टैक्स लगाए थे और जो सबसे पहला टैक्स भारत के किसानों पर लगाया गया जिसको लगान के रूप में आप जानते हैं वो 50 प्रतिशत होता था माने किसान जितना कुल उत्पादन करता था अपने खेत में उसका 50 प्रतिशत उत्पादन अंग्रेजों की सरकार छीन लेती थी और जो किसान अंग्रेजों की सरकार को अपने उत्पादन का पचास हिस्सा नहीं देता था उस किसान की हत्या करवा देना उस किसान का झोपड़ा जला देना उस किसान की संपत्ति को नीलाम करवा देना उस किसान के गाय बैल को खोल कर ले जाना उस किसान को कोड़े से मारना उस किसान को गांव की जाति से बहिष्कृत करवा देना यह सब अंग्रेजों की सरकार उनको दंड के स्वरूप में दिया करती थी तो किसान को मजबूरी में अपने उत्पादन का पचास प्रतिशत हिस्सा अंग्रेजों की सरकार को देना पड़ता था और मैंने आपको बताया कि जो किसान नहीं देते थे उनको गोली मार दी जाती थी जो किसान नहीं देते थे उनको कोड़े मारे जाते थे जो किसान नहीं देते थे उनके घर जला दिए जाते थे जो किसान इस तरह से लगान नहीं देते थे अंग्रेजों की सरकार को उनको गांव से बहिष्कृत करवाया जाता था इस तरह के अत्याचार अंग्रेजों की सरकार किसानों पर करती थी तो एक तो अंग्रेजों की सरकार ने भारत के किसानों को जो बर्बाद किया उसमें सबसे पहला कारण जो था उन्होंने भारत के किसानों पर टैक्स लगा दिया लगान वसूलना शुरू कर दिया और बड़ी भारी मात्रा में उन्होंने यह टैक्स लगा दिया 1760 से लेकर लगातार 1890 तक 1900 तक इस तरह का लगान किसानों से वसूला जाता था तो आप सोच सकते हैं लगातार 100 डेढ़ सौ वर्षों तक अगर किसानों से 50 प्रतिशत उत्पादन छीन लिया जाए हर साल उनकी खेती का तो किसान तो बर्बाद होते ही चले जाएंगे दूसरा क्या काम किया अंग्रेजों की सरकार ने किसानों को बर्बाद करने के लिए दूसरा काम अंग्रेजों की सरकार ने यह किया किसानों को बर्बाद करने के लिए कि किसानों की जो जमीनें होती थी जो खेत होते थे उनको बेचने का एक सिलसिला शुरू करवा दिया इस देश में आप जानते हैं अंग्रेजों के आने के पहले तक भारत में जमीन बेची नहीं जाती थी खेत इस देश में कभी बेचने की वस्तु नहीं रहा किसान की जमीन उसको अपनी मां की तरह से मानता है किसान और किसान इस देश में यह कहते रहे हैं कि जिस तरह से मां का सौदा नहीं हो सकता इसी तरह से जमीन कभी खरीदी बेची नहीं जाती और भारत का किसान जो खेती करता रहा है उस खेती को करने के पीछे उसके मन में जो धारणा रही है वो ये कि ये खेती तो ईश्वर की दी हुई है ये जमीन तो ईश्वर की दी हुई है ईश्वर की बनाई गई प्रकृति से यह जमीन मुझको मिली इसलिए इस जमीन को बेचने का अधिकार मुझको नहीं है तो किसान कभी जमीन को बेचता नहीं था इस देश में इस देश में जमीन नहीं बेची जाती थी कभी भी इस देश में दूध नहीं बेचा जाता था कभी भी इस देश में दूध से उत्पन्न होने वाली तमाम दूसरी चीजें कभी नहीं बेची जाती थी उसको पाप माना जाता था भारतीय समाज में भारतीय सभ्यता में तो अंग्रेजों ने क्या किया कि कानून बनाया एक ऐसा जिससे जमीनों को खरीदा और बेचा जा सके और अंग्रेजों ने पहली बार इस देश में जमीन को खरीदने और बेचने की परंपरा शुरू करवा दी और बाद में जब ज़मीनें बिकने लगी तो अंग्रेजों की सरकार ने किसानों से ज़मीनें जबरदस्ती खरीदना शुरू कर दिया हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार ने भारत के किसानों की जमीन छीनने के लिए जो सबसे पहला कानून बनाया उस कानून का नाम है लैंड एक्यूजिशन एक्ट उसको अगर हिंदी में कहा जाए तो जमीन हड़पने का कानून जो आज भी चलता है इस देश में ये कानून अंग्रेजों ने बनाया था करीब डेढ़ 200 साल पहले यह जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था वो अंग्रेजों की सरकार ने क्यों बनाया ताकि भारत के किसानों से जमीनें छीन ली जाएं और भारत के किसानों को बर्बाद कर दिया जाए अंग्रेजों की एक पद्धति थी काम करने की कि वो जिसको भी बर्बाद करते थे उसके लिए पहले कानून बनाते थे जैसे मान लीजिए अगर अंग्रेजों को आपकी जेब काटनी है तो वह जेब नहीं काटेंगे पहले जेब काटने का कानून बनाएंगे और उस कानून के बाद जब आपकी जेब कटना शुरू हो जाएगी तो अंग्रेज कहेंगे हम तो कानून का पालन कर रहे हैं अब आपकी जेब कटती है तो कट जा मैने सीधे जेब नहीं काटेंगे लेकिन जेब काटने का कानून बनाएंगे और फिर कहेंगे कि हम कानून का पालन कर रहे हैं इसमें आपकी जेब कटती है तो कट जाए तो उन्होंने किसानों को बर्बाद करने के लिए सीधे कुछ नहीं कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसानों को बर्बाद करेंगे किसानों को बर्बाद करने के लिए कानून बना दिए और फिर उन कानूनों का पालन करवाना शुरू किया उन्होंने और किसान उसमें बर्बाद होना शुरू हो गए तो पहला कानून लगा दिया टैक्स के रूप में लगान के रूप में और दूसरा कानून लगाया अंग्रेजों ने भारत में किसानों की जमीन हड़पने के लिए जिसका नाम रखा गया लैंड एक्शन एक्ट अंग्रेजों के बड़े बड़े बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी इस देश में हुए एक अंग्रेज ऑफिसर था जिसका नाम था डलहोजी दलहोजी बहुत ही बेईमान और भ्रष्टाचारी ऑफिसर था उस जमाने का दलहोजी क्या करता था जिस गांव में जाता था उस गांव के किसानों की जमीनें छीनता था गांव गांव के किसानों की जमीनें छीन छीन कर उन जमीनों को लैंड एक्विजिशन एक्ट के नाम पर अंग्रेजों की संपत्ति फिर बाद में घोषित किया जाता था डलहौजी ने किस तरह से इस देश के किसानों की जमीनें छीनी है और किस तरह से वो अंग्रेजी संपत्ति बनाई गई है वो जमीने उसका एक जीता जागता उदाहरण मैंने मेरे जीवन में देखा मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूं उत्तर प्रदेश और ऐसा ही एक प्रदेश है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश तो मेरे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर एक गांव है उस गांव का नाम है डलह आज भी वो गांव है एक बार मैं घूमते घूमते उस गांव में पहुंचा उस गांव का जो सर प्रमुख है सरपंच है उसको मैंने पूछा कि आपने अपने गांव का नाम डलहौजी क्यों रखा है यह तो हिंदुस्तानी नाम नहीं है यह तो अंग्रेजी नाम है आपको क्या बहुत शौक है अंग्रेजी नाम रखने का अपने गांव का तो उस किसान ने कहा कि राजीव भाई हमने ये नाम नहीं रखा अपने गांव का एक अंग्रेज ऑफिसर कभी आया था जिसने हमारे गांव का नाम बदल के डलहौजी रख दिया तो मैं समझ गया कि वो जो डलहौजी ऑफिसर हुआ करता था एक जमाने में वो गया होगा उस गांव में गांव के लोगों को मारा होगा पीटा होगा किसानों को गांव से भगा दिया होगा गांव की जितनी जमीन आई होगी जितनी संपत्ति आई होगी सब कुछ उसने अपने कंट्रोल में ले ली होगी और गांव का नाम उसने घोषित कर दिया होगा डलहौजी तो मैंने उस गांव के सरपंच से पूछा प्रमुख से पूछा कि भाई डल तो मर गया अंग्रेज भी चले गए हैं अंग्रेजों की सरकार भी चली गई है अब तो इस गांव का नाम बदल दो तो सरपंच ने क्या कहा उसने कहा राजीव भाई हम तो बहुत बार सरकार को कह चुके हैं कि इस गांव का नाम बदल दिया जाए हमारा जो पुराना गांव का नाम था वही रख दिया जाए लेकिन सरकार सुनती ही नहीं है मैंने कहा क्यों नहीं सुनती है सरकार तो गांव के किसान ने देखिए क्या जवाब दिया मुझको कितना इंटेलिजेंट आदमी था वो कितना बुद्धिशाली उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार में डलहौजी की आत्मा प्रवेश कर गई है इसलिए ये गांव का नाम नहीं बदलती वो अंग्रेजों के जमाने का गांव आज भी इस देश में चलता आ रहा तो उस गांव के किसान ने मुझको पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह से उसके पुरुखों से उसने वो किस्सा सुना है कि कभी डलहौजी नाम का ऑफिसर आया था गांव के किसानों को मारा था पीटा था उनके झोपड़े जला दिए थे सबको गांव से बाहर भगा दिया था गांव के सारे खेत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और वो अंग्रेजों की संपत्ति घोषित कर दिया गया था पूरा का पूरा गांव और इसलिए उस गांव का नाम बदलकर उन्होंने डलहौजी रख दिया इस तरह से भारत के किसानों को अंग्रेजों ने बर्बाद किया जमीन हड़पकर और जमीन हड़पने का कानून बनाकर एक तीसरा तरीका और अपनाया भारत के किसानों को अंग्रेजों ने बर्बाद करने का अंग्रेजों ने भारत के समाज का सर्वे कराया था सर्वेक्षण कराया था और भारतीय समाज का सर्वेक्षण करा के अंग्रेजों की सरकार ने इस बात का अंदाजा लगवाया कि यहां की खेती मूलतः टिकी हुई किस आधार पर है अगर भारत की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से चौपट करना है बर्बाद करना है तो भारत की खेती को बर्बाद करना ही पड़ेगा भारत के उद्योगों को भी बर्बाद करना पड़ेगा तो भारत की खेती को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने पहले सर्वे कराया कि भारत की खेती को कैसे बर्बाद किया जाए तो अंग्रेजों ने जब सर्वेक्षण करा लिया तो उनको एक बार यह पता चला कि भारत का किसान जो खेती करता है उसका केंद्र बिंदु है गाय और उसका केंद्र बिंदु है बैल गाय के बछड़े होते हैं बछड़े बैल बनते हैं बैलों से खेत जोता जाता है फिर गाय दूध देती है किसान दूध पीता है उसमें से शक्ति आती है तो खेत में मेहनत करता है गाय गोबर देती है उस गोबर का खाद बनाता है खाद को खेत में डालता है और खेत की शक्ति बढ़ाता है गाय मूत्र देती है मूत्र को किसान कीटनाशक को मारने के रूप में प्रयोग में लाता है तो गाय जो है वो भारतीय कृषि व्यवस्था के केंद्र में है ये अंग्रेजों की सरकार को पता चल गया सर्वेक्षण करा के उन्होंने पता कर लिया कि गाय जो है भारत की अर्थव्यवस्था के केंद्र में है तो अंग्रेजों ने एक कानून और बना दिया कि भारत में गाय का कत्ल करवाओ तो सत्रह में इस देश में अंग्रेजों के आदेश पर गाय का कत्ल होना शुरू हो गया कुछ लोगों को ऐसा लगता है और वो लोग कहते भी हैं राजीव भाई अंग्रेजों से पहले भी तो जो मुसलमान राजा थे वो भी तो गाय का कत्ल करवाते थे मैं आपको जानकारी देना ये चाहता हूं कि एक दो अंग्रेजी राजाओं को छोड़कर एक दो मुसलमान राजाओं को छोड़कर भारत में किसी भी राजा ने गाय का कत्ल नहीं करवाया मुसलमानों ने मुसलमानों के राजाओं के जमाने में तो भारत में ऐसा कानून रहा है कि जो गाय का कत्ल करे उसको फांसी की सजा दे दी जाए ये अंग्रेज तो थे जिन्होंने गाय का कत्ल करवाने के लिए व्यवस्थित रूप से एक कानून बना दिया और 1760 से भारत में गाय का कत्ल करवाना अंग्रेजों ने शुरू किया गाय का कत्ल करवाते थे तो अंग्रेजों को दो फायदे होते थे एक तो भारत के किसान का जो सबसे बड़ा पशु धन था गाय वो खत्म होता था गाय मरती थी तो दूध कम होता था गाय मरती थी तो गोबर कम होता था गोबर कम होता था, कम होता था तो खाद कम होती थी गाय मरती थी तो पूरे नहीं मिलता था गाय का तो किसानों के लिए जो कीटनाशक दवाएं बनती थी उसमें कमी आती थी गाय का दूध नहीं मिलता था तो किसानों की शक्ति कम होती थी तो लगातार गाय के कत्ल होते चले जाने के कारण भारतीय खेती का भी नाश होना शुरू हो गया और अंग्रेजों ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस देश में कत्ल कारखाने खुलवा दिए अंग्रेजों की सरकार ने लगभग पूरे देश में तीन से ज्यादा कटल खुलवाए जिनमें गाय का कत्ल किया जाता था हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में गाय का कत्ल होता था गाय का मांस यहां से भेज दिया जाता था इंग्लैंड में जाता था और इंग्लैंड के सिपाही अंग्रेजों की सरकार के जो सिपाही होते थे वो गाय का मांस खाते थे आप जानते हैं यूरोप के देश की जो प्रजा है ये जो गोरी प्रजा है ये गाय का मांस सबसे ज्यादा खाती है जितनी गोरी प्रजा है पूरी दुनिया में इसको गाय का मास सबसे अच्छा लगता तो गाय कत्ल होती थी भारत में उसका मास इंग्लैंड जाता था इंग्लैंड के लोग उसको खाते थे गाय की कत्ल होती थी और गाय का कत्ल करके अंग्रेजों की फौज जो भारत में रहती थी उसको मांस बेचा जाता था उसको मांस दिया जाता तो भारत के किसानों को बर्बाद करने के लिए जो तीसरा काम अंग्रेजों ने किया वो गाय के कत्ल करवाने का बाद में अंग्रेजों को ऐसा लगा कि सिर्फ गाय के कत्ल करवाने से बात नहीं बनेगी गाय जहां से पैदा होती है उस नंदी का कत्ल पहले करवा तो अंग्रेजों ने फिर नंदी का कत्ल करवाना शुरू किया और बहुत ही व्यवस्थित पैमाने पर गाय और नंदी का कत्ल अंग्रेजों ने करवाया हम लोगों ने जो दस्तावेज इकट्ठे किए हैं उनसे पता चलता है कि 1760 से लेकर उन्नीस के साल तक अंग्रेजों ने करीब 48 करोड़ से ज्यादा गाय और बैल के कत्ल करवाए 48 करोड़ से ज्यादा 1760 से लेकर उन्नीस के साल तक और ये जो 48 करोड़ गाय और नंदियों के कत्ल कर दिए संख्या में 48 करोड़ गाय और नंदियों के कत्ल जब हो गए मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि वो गाय नहीं काटी गई होती वो नंदी नहीं काटे गए होते तो आज हिंदुस्तान गाय की संख्या हमारी आबादी से तीन गुनी ज्यादा होती कम से कम इस देश में डेढ़ करोड़ से ज्यादा गाय और बैल होते लेकिन अंग्रेजों ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यह कत्ल करवा के हिन्दुस्तान के किसानों का सत्यानाश किया फिर उसके बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसानों का सत्यानाश करने के लिए एक चौथा काम किया और वो चौथा काम उन्होंने क्या किया कि इस देश के किसानों की जो क्रय शक्ति थी उसको कम करवाओ माने किसान जो खेती करता है खेती के साथ साथ कुछ और भी उद्योग कर सकता है पशुपालन का काम का कर सकता है दूसरे का काम कर सकता है और उससे उसकी जो क्रह शक्ति बढ़ती है उसकी समृद्धि बढ़ती है उसकी संपत्ति बढ़ती है उसको कम करवाओ तो अंग्रेजों ने कृषि और पशुपालन दोनों को अलग अलग करवा दिया पहले खेती के साथ पशुपालन बिल्कुल जुड़ा हुआ था लेकिन अंग्रेजों ने फिर नीति ऐसी बनाई कि कृषि अलग हो गई और पशुपालन बिल्कुल एक अलग तरह की बात हो गई और अंग्रेजों ने फिर भारतीय समाज में एक एक करके उन जातियों पर अत्याचार करने शुरू किए जो जातियां सबसे ज्यादा पशुपालन करती थी हमारे समाज में जिन जातियों को हम पिछली जातियां कहते हैं नीचे दर्जे की जातियां कहते हैं वास्तव में ये भारत के समाज की ऋण की हड्डी रही यही जातियां रही हैं जिनके पास सबसे ज्यादा हुनर रहा है सबसे ज्यादा कौशल रहा है यही जातियां रही हैं जिनके पास सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रही है और यही जातियां रही हैं जिनके पास सबसे ज्यादा हुनर और कौशल इस बात का रहा है कि पशुओं की समृद्धि कैसे कराई जाए और पशुओं की संख्या कैसे बढ़ाई जाए तो अंग्रेजों ने हमारे देश की ऐसी जातियों पर अत्याचार करने शुरू किए जो जातियां हमारे देश में पशुपालन के काम में लगी हुई थीं और धीरे धीरे पशुओं की संख्या एक तरफ तो गाय का कत्ल करवा के कम कर दी दूसरी तरफ हमारे देश में जो पशुपालन करने वाली जातियां थीं उनको अंग्रेजों ने इतना बुरी तरह से प्रताड़ित किया अत्याचार किए उन सबके ऊपर कानून बनाकर कि धीरे धीरे पशुपालन का काम वो लोग छोड़ते चले गए और विस्थापित होते चले गए इस तरह से अंग्रेजों ने भारत के किसानों को व्यवस्थित रूप से बर्बाद करने का काम शुरू किया और यह बर्बादी कितनी आई 1760 से लेकर 1850 के साल तक या 1860 के साल तक हिंदुस्तान की खेती बुरी तरह से चौपट हो गई किसान बुरी तरह से बर्बाद हो गए और मात्र सौ साल के अंदर में हिंदुस्तान के किसानों की गरीबी दिखाई देने लगी दारिद्र इस देश में दिखाई देने लगा कंगाली इस देश में दिखाई देने लगी और जिस तरह से किसानों की बर्बादी की अंग्रेजों ने उसी बर्बादी के कारण फिर इस देश में भूखमरी आई और अकाल पड़ना शुरू हुए हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने में जितने अकाल पड़े हैं उनमें से एक या दो अकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब अकाल अंग्रेजों की नीतियों के कारण पड़े मौसम के कारण नहीं पड़े हम लोगों को कई बार यह गलत हो जाती है कि बारिश नहीं हुई होगी सूखा पड़ गया होगा इसलिए अकाल पड़ा होगा हम लोगों को कई बार यह गलतफहमी हो जाती है कि मौसम ने दुष्चक्र किया होगा कुछ मौसम में परिवर्तन आया होगा भयंकर तरीके से इसलिए भारत में अकाल पड़े होंगे भारत में अकाल मौसम की मार से नहीं पड़े भारत में जितने अकाल पड़े वो अंग्रेजों की बनाई गई नीतियों के कारण पड़े अंग्रेजों की नीतियां कैसी थी मैंने बताया खेती को बर्बाद करना किसानों को बर्बाद करना किसानों से लगान वसूलना पचास प्रतिशत किसानों का उत्पादन टैक्स के रूप में ले लेना किसान जो पशुपालन कर रहे हैं उन पशुपालन करने वाले किसानों पर अत्याचार करना किसान जो अपने गांव के तालाब की व्यवस्था खुद बना सकते हैं अपने गांव के बावड़ी और कुओं की व्यवस्था बना सकते हैं उन सब व्यवस्थाओं को किसानों के हाथ से छीन लेना और अंग्रेजों की सरकार के हाथ में चला जाना जो जंगल किसानों की संपत्ति माने जाते थे जो जंगल गांव की संपत्ति माने जाते थे और जिन जंगलों से किसानों को अपनी खेती करने के लिए मदद में आने वाली तमाम तरह की चीजें मिलती थी उन जंगलों का अंग्रेजों की सरकार ने सत्यानाश करवाया एक और तरीका अंग्रेजों ने अपनाया इस देश के किसानों को और खेती को बर्बाद करने के लिए 1865 के साल में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इस देश में उस कानून का नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और यह कानून लागू हुआ अठारह में और आज भी यह कानून सारे देश में चलता है अंग्रेजों की सरकार द्वारा बनाया गया 140 साल पुराना कानून इस देश में आज भी चलता है। और यह इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का कानून अंग्रेजों की सरकार ने क्यों बनाया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का कानून अंग्रेजों की सरकार ने इसलिए बनाया था कि इस कानून के बनने के पहले जो जंगल होते थे वो गांव की संपत्ति माने जाते थे और गांव की संपत्ति माने जाते थे जंगल तो गांव के किसानों का सामूहिक हिस्सेदारी जंगलों पर होती थी अंग्रेजों ने क्या किया जो जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे जो जंगल गांव के किसानों की संपत्ति होते थे उन जंगलों को अंग्रेजी सरकार की संपत्ति घोषित करवा दिया कानून बनाकर और उसी कानून का नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट फिर अंग्रेजों ने उस कानून को कितनी सख्ती से लागू करवाया कि अंग्रेजों की सरकार के जो ठेकेदार होते थे वो जंगल कटवाते थे जंगल से लकड़ियां लेके जाते थे और भारत का कोई भी किसान अगर जंगल में जाकर लकड़ी काट लाए तो उसको सजा दी जाती थी तो भारत का किसान भारत का आदमी जंगल से लकड़ी काट नहीं सकता अंग्रेजों ने कानून बना दिया और अंग्रेजों की सरकार जो थी उनके जो ठेकेदार होते थे वो जंगलों से लकड़ी कटवाते थे तो जंगल के जंगल साफ करवाना शुरू किया अंग्रेजों की सरकार ने इस कानून के आधार पर और जंगल खत्म होते गए तो फिर किसानों का क्या नुकसान हुआ आप जानते हैं जब जंगल खत्म हो जाएंगे पेड़ खत्म हो जाते हैं तो पेड़ों के खत्म होते चले जाने के कारण जो मिट्टी का जमाव होता है पेड़ों के आसपास वो मिट्टी का जमाव छूटने लगता और मिट्टी का जमाव जब छूटने लगता है तो वो मिट्टी बहने लगती और मिट्टी बहने लगती है तो नदियों में जाती है नालों में जाती है नहरों में चली जाती है और मिट्टी बह बह कर जब नदियों में बढ़ती चली जाती है तो नदियों का स्तर ऊंचा होता चला जाता नदियों की गहराई कम होती चली जाती लगातार मिट्टी बह बह कर अगर पानी के साथ आएगी पहले जंगल होते थे पेड़ होते थे तो पेड़ मिट्टी को बांध के रखता तो बारिश के समय मिट्टी बह नहीं सकती जंगल से लेकिन पेड़ काट लिए जाएंगे तो पेड़ों के आसपास जो जमा की हुई मिट्टी है वो बहना शुरू हो जाएगी और वो मिट्टी पानी के साथ बहकर नदियों में जाएगी और नदियों में जाएगी तो नदियों का जो स्तर है नदियों की गहराई है वो कम होती चली जाएगी नदियों में मिट्टी बैठती चली जाएगी तो पानी कम आएगा नदियों में और पानी कमाएगा तो बाढ़ आएगी फिर और बाढ़ आएगी तो किसानों की फसल चौपट होगी अंग्रेजों ने इस तरह से कानून बना दिया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का और फिर उसका सत्यानाश किसानों को झेलना पड़ेगा एक तो जंगलों से लेने वाली संपत्ति किसानों के लिए बंद हो गई दूसरा जंगल जो किसानों की सुरक्षा व्यवस्था कर सकते थे वो जंगल फिर धीरे धीरे खत्म होते चले गए तो अंग्रेजों ने कई तरीके से भारत के किसान और खेती को बर्बाद करने के काम किए कई तरह के कानून नाकर भारत की खेती और किसानों को बर्बाद करने के काम किए एक काम और किया अंग्रेजों की सरकार ने कि किसान जो कुछ भी अनाज पैदा करता था अपने खेत में उसका मूल्य अंग्रेजों की सरकार तय करती थी माने पैदा करता था किसान और मूल्य तय करती थी अंग्रेजों की सरकार तो बड़ी मंडियां होती थी बड़े हार्ट लगते थे बड़ी पैंठ लगती थी जिसमें किसान अपना अनाज बेचने के लिए इकट्ठे होते थे तो अंग्रेजों का बड़ा ऑफिसर जाता था और उस मंडी में जाकर अनाज का दाम तय करके आता था कि अनाज इस दाम पर बिकेगा ये अनाज इस दाम पर बिकेगा ये अनाज इस दाम पर बिकेगा माने मेहनत किसान करता था और अनाज का दाम अंग्रेज तय करते थे और जानबूझ अंग्रेजों की सरकार किसानों की मेहनत से पैदा किए गए अनाज का दाम इस तरीके से तय करती थी कि किसानों को ज्यादा कुछ मिलने ना पाए उनको लगातार नुकसान होता चला जा उनको लगातार घाटा होता चला जा किसान खुद जो था वो अपने द्वारा पैदा किए गए किसी भी अनाज की कीमत तय नहीं कर सकता इस तरह का कानून अंग्रेजों ने बना रखा था इस देश में बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि किसान अपने अनाज को एक गांव से लेकर दूसरे गांव में जाए बेचने के लिए तो उस पर भी पाबंदी लगाती थी, थी एक गांव का किसान अपने अनाज को लेकर दूसरी जगह जाकर बेच नहीं सकता एक जिले का किसान अपने अनाज को लेकर दूसरे जिले में जाकर बेच नहीं सकता इस तरह की सख्त पाबंदी अंग्रेजों की सरकार ने लगा दी और इस तरह से किसानों को बिल्कुल घेर के रख दिया अंग्रेजों की सरकार ने कानून बना बनाकर और यह हर तरह का कानून बनता था और किसान जब उसका पालन नहीं करते थे तो उनके ऊपर अत्याचार होते थे उनकी हत्याएं होती थी उनको फांसी दी जाती थी उनके कोरे पीटे जाते कई बार अंग्रेजों की सरकार किसानों को बर्बाद करने के लिए कुछ इस तरह के भी काम करती थी जैसे जबरदस्ती किसानों से कुछ खास तरह की फसल पैदा करवाई जाती थी आप जानते हैं बिहार के किसानों को अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे जिस जमीन पर सबसे ज्यादा धान पैदा हो सकता है बिहार में और होता था उस जमीन पर अंग्रेजों की सरकार जबरदस्ती नील की खेती करवाती थी और किसान जब नील की खेती करने से मना करते थे तो उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था अंग्रेजों की सरकार को क्या रास्ता था नीम की नील की खेती करवाने में अंग्रेजों को नील की जरूरत थी यूरोप में नील बहुत बिकता था अंग्रेजों के अपने बाजार में नील बहुत बिकता था और दूसरा मुश्किल ये थी कि नील की खेती करने से खेती भी बहुत बर्बाद होती थी तो अंग्रेजों को नील चाहिए यूरोप के बाजार में बेचने के लिए और उस नील को पैदा करने के लिए भारत के किसान को मजबूर करते थे गांधी जी ने जो सबसे पहला सत्याग्रह किया था अपने चंपारण के प्रवास में वो सत्याग्रह इसी सवाल को लेकर था कि अंग्रेजों की सरकार जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाती थी और गांधी जी कहा करते थे कि ये सबसे बड़ी हिंसा है किसानों की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उनसे किसी फसल का पैदा करवाया करवाया जाना गांधी जी कहा करते थे हिंसा है तो इसलिए चंपारण का सत्याग्रह करना पड़ा था महात्मा गांधी को ऐसे ही अंग्रेजों की सरकार ने मालवा के इलाके में किसानों को मारकर पीट कर जबरदस्ती उनसे अफीम की खेती करवाना शुरू किया यह जो आज हमारे देश में बहुत बदनाम है मालवा का क्षेत्र और हम लोग अक्सर यह कहा करते हैं कि मालवा के किसान सबसे ज्यादा अफीम पैदा करते हैं यह जो अफीम पैदा करवाने का किस्सा है यह अंग्रेजों का शुरू करवाया हुआ, हुआ किस्सा है हमारे देश में अंग्रेजों के आने के पहले अफीम की खेती नहीं थी और होगी तो कहीं छुटपुट थी बड़े पैमाने पर नहीं थी लेकिन अंग्रेजों की सरकार ने मालवा के किसानों को मार मारकर पीट पीट कर जबरदस्ती उनके ऊपर अत्याचार करके अफीम की खेती करवाई क्यों करवाई क्योंकि अफीम का व्यापार अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत जगह पर करती थी तो क्या होता था भारत के किसानों को मारकर पीट कर उनसे अफीम पैदा करवाई जाती थी मालवा के क्षेत्र में वो अफीम ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदती थी किसानों से उस अफीम को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी चीन में जाती थी बेचने के लिए तो अफीम भारत में पैदा होता था ईस्ट इंडिया कंपनी उस अफीम को चीन में ले जाकर बेचती थी और चीन में ले जाकर अफीम बेचते थे अंग्रेजों के ऑफिसर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से तो मुनाफा भी कमाते थे और चीन के लोगों को नशे का शिकार भी बनाते थे पूरे के पूरे चीन को बर्बाद किया था अंग्रेजों ने अफीम पिला पिलाकर अफीम खिला खिलाकर अफीम यहां से पैदा करवा के ले जाते थे और वहां पर चीन में बेची जाती थी और चीन के लोगों को पहले मुफ्त में अफीम पिलाई अंग्रेजों ने मुफ्त में अफीम खिलाई फिर धीरे धीरे नशे के शिकार हो गए तो उनसे पैसा लेने शुरू किया और अफीम देना शुरू किया और आप जानते हैं कि चीन में एक बहुत बड़ा अफीम युद्ध हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ जिसको ओपियम ट्रेड वॉर कहा जाता है चीन के इतिहास में वो इसीलिए हुआ कि भारत में अफीम पैदा होती थी मालवा में अंग्रेजों की सरकार वो अफीम पैदा कराती थी चीन में ले जाकर वो अफीम बेची जाती थी चीन के लोगों को उससे बर्बाद किया जाता था इस तरह के कानून भी अंग्रेजों की सरकार ने बनाए थे भारत को बर्बाद करने के लिए भारत के किसानों को बर्बाद करने के लिए और इस तरह की व्यवस्थाएं बनाकर अंग्रेजों ने भारत के किसानों को पूरी तरह से बांध दिया था तो जो किसान सबसे ज्यादा उन्नत खेती करता था जो किसान सबसे ज्यादा उन्नत खेती करने वाला माना जाता था जिस देश की खेती सबसे ज्यादा उन्नत मानी जाती थी जिस वो किसान बर्बाद हुआ वो खेती बर्बाद हुई और वो धीरे धीरे गरीबी में आ गया किसान फिर दारिद्र में आया फिर कंगाली में आया फिर इस देश में भूखमरी हुई और अकाल पड़े। और जब अकाल पड़ते थे तो हिंदुस्तान के लाखों लाखों लोग भूख से मर जाते और अंग्रेजों की सरकार के लिए वो बहुत सुविधा की बात मानी जाती थी अंग्रेजों की सरकार को लगता था कि जितने लोग इस देश में मरते जाए भूख से उतना ही अंग्रेजों की सरकार को लोगों को कंट्रोल करने में लोगों को गुलाम बनाकर रखने में सुविधा होती तो अकाल जब पड़ते थे महामारियां जब होती थी भूख से लोग जब मरते थे तो अंग्रेजों की सरकार उसके लिए कोई कदम नहीं उठाती ये इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि एक देश जो 300 साल पहले तक सबसे ज्यादा अन्न पैदा करता रहा अनाज पैदा करता रहा उसी देश में अंग्रेजों के जमाने में दस दस अकाल पड़े बड़े बड़े अकाल पड़े लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग उन अकालों में मारे गए बाद में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून और बनाया कि जब यहां अकाल पड़ना शुरू हो गया तो अनाज के उत्पादन में और ज्यादा कमी आ गई तो अंग्रेजों की सरकार जो लगान वसूलती थी वो लगान में भी कमी आने लगी क्योंकि अनाज का उत्पादन कम हुआ तो लगान मिलना कम हो गया तो अंग्रेजों की सरकार ने फिर और ज्यादा अत्याचार करना किसानों के ऊपर शुरू कर दिया और एक बार तो अंग्रेजों की सरकार ने इस कदर अत्याचार किया भारत के किसानों पर आपको याद होगा उन्नीस में दूसरा विश्वयुद्ध जब शुरू हुआ और इस दूसरे विश्वयुद्ध में जब अंग्रेजों की सरकार फंसी युद्ध करने के लिए तो अंग्रेजों की सेना दूसरा विश्वयुद्ध लड़ रही थी लेकिन अंग्रेजों की सेना जो युद्ध लड़ रही थी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उस अंग्रेजी सेना के लिए भोजन भारत से भेजा जाता था अनाज भारत से भेजा जाता था गोमास भारत से भेजा जाता था अंग्रेजों की फौज लड़ थी दूसरे विश्वयुद्ध में और दूसरे विश्वयुद्ध का कुल खर्चा भारत के किसानों को बर्दाश्त करना पड़ता था तो दूसरे युद्ध के समय में अंग्रेजों की सरकार ने एक तो किसानों पर टैक्स और बढ़ा दिया था लगान और ज्यादा लगा दिया था भारत के उद्योगों पर टैक्स बढ़ा दिया था भारत के उद्योगों पर ज्यादा से ज्यादा भारत के उद्योगों से रेवेन्यू कलेक्शन हो सके युद्ध के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई थी और दूसरी तरफ भारत का भोजन भारत का अनाज भारत के गाय का कत्ल करने के बाद मांस अंग्रेजों की फौज को मिल सके लगातार उसकी भी व्यवस्था की थी और आप जानते हैं कि जब भारत के अन्न भारत का अनाज अंग्रेजों की फौज को जाने लगा पहले से ही इस देश में अन्न उत्पादन में काफी कमी आ चुकी थी फिर जो कुछ बचा हुआ अन्न था वो अंग्रेजों ने यहां से बाहर भेजना शुरू कर दिया अपने देश में भेजना शुरू कर दिया तो फिर अनाज की कमी और ज्यादा हो गई तो अंग्रेजों ने एक कानून और बना दिया और वो कानून है राशन कार्ड का, का कानून जो आज भी इस देश में चल रहा आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यह राशन कार्ड क्यों चलाया गया है इस देश में हम सब के घर में राशन कार्ड तो है लेकिन वो राशन कार्ड क्यों चलाया था अंग्रेजों ने क्यों शुरू किया था ये कानून ये बहुत कम लोग जानते उन्नीस सौ के साल में अंग्रेजों ने राशन कार्ड का कानून बनवाया और भोजन और अनाज पर उन्होंने राशनिंग की व्यवस्था शुरू करवाई और ये राशन कार्ड का कानून अंग्रेजों ने क्यों बनवाया क्योंकि यहां का अनाज यहां का भोजन इंग्लैंड चला जाता था यहां के लोगों को भुखमरी की हालत का सामना करना पड़ता था तो भारत के लोगों को भुखमरी की हालत का सामना करते हुए लोग जब मरते थे तो अंग्रेजों की सरकार ने लोगों को थोड़ा तसल्ली दिलवाने के लिए कानून बना दिया कि राशन कार्ड आप ले लो अंग्रेजों की सरकार से और जिस व्यक्ति के पास राशन कार्ड होगा उसको सस्ते दाम पर अनाज मिल सकेगा तो जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवाए अंग्रेजों की सरकार के ऑफिस में जाकर घुस देकर रिश्वत देकर भ्रष्टाचार करके उन लोगों को ही सिर्फ अनाज मिलता था बाकी लोगों को अनाज मिल नहीं पाता तो इस तरह के अत्याचारी कानून इस तरह की व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने शुरू की थी इस देश में इन सब व्यवस्थाओं के कारण भारत का किसान बर्बाद हुआ और भारत की खेती बर्बाद होती चली गई और तकलीफ हमारी यह है कि जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार ने भारत की खेती को बर्बाद किया था जिन नीतियों के कारण भारत के किसानों को बर्बाद किया गया था जिन नीतियों और जिन कानूनों के चलते भारत के किसान की बर्बादी आई थी भारत की खेती ही बर्बाद हुई थी वो सारी की सारी नीतियां वो सारे के सारे कानून आज भी चल रहे हैं उदाहरण के लिए जो लैंड एक्विजीशन का एक्ट अंग्रेजों ने बनाया वो आप आजादी के 50 साल के बाद भी चलता जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों ने बनाया वो आज आजादी के 50 साल के बाद भी चलता जो कानून अंग्रेजों ने बनाया किसानों के दाम किसानों के अन्न का दाम पैदा करने के दाम तय करने के लिए किसानों के अनाज का दाम तय करने के लिए वो कानून इस देश में आज भी चलता बस फर्क इतना है कि पहले गोरे अंग्रेज जो उस कानून को चलाते थे अब काले अंग्रेज उस कानून को चला रहे और आज भी इस देश में ठीक उसी तरह से किसानों की ज़मीनें छीनी जाती हैं जिस तरीके से अंग्रेजों के जमाने में छीनी जाती थी अंग्रेजों के जमाने में जमीन कैसे छीनी जाती थी एक कलेक्टर नाम का ऑफिसर अंग्रेजों ने बनाया सन अठारह सौ एक कानून बनाया अंग्रेजों ने इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट और उस इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट के नाम पर कलेक्टर नाम की पोस्ट बनाई और उस कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया कि वो गांव गांव के किसानों को मार पीट कर उनके ऊपर अत्याचार करके रेवेन्यू वसूले लगान वसूले और रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम करता था ऑफिसर उसको कलेक्टर कहते थे अंग्रेज तो वो कानून बना दिया उन्होंने और गांव गांव में कलेक्टर क्या करता था कि जब किसान लगान नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन कुर्क कर लेता उसकी संपत्ति कुर्क कर लेता उसके लिए एक नोटिस देता था किसान को और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती तो जिस तरह से संपत्ति जब्त की जाती थी किसान की और उनकी जमीन छीन ली जाती थी ठीक उसी तरह से आज भी इस देश में होता है अब क्या होता है कलेक्टर कभी नोटिस देता है गांव के किसान की जमीन छीन ली जाती है वो किसान को यह अधिकार भी नहीं होता है कि वो अपनी जमीन के बारे में कहीं कोई केस लड़ सके ज्रह कर सके क्योंकि कानून ऐसा है अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कि सरकार इमरजेंसी बताकर किसी भी गांव के किसी भी किसान की कोई भी जमीन छीन सकती मान लीजिए सरकार को किसी जमीन पर कारखाना बनवाना और गांव का किसान वो जमीन देना नहीं चाहता तो सरकार जबरदस्ती नोटिस इश्यू करवाएगी कलेक्टर के माध्यम से गांव के किसान की वो जमीन छीन ली जाएगी फिर गांव के किसान को मजबूरी में कुछ ओना पोना दाम देकर जमीन सरकार के नाम लिखवा ली जाएगी जिस तरह का अत्याचारी कानून अंग्रेज चलाते थे वो आज भी चलते और हिन्दुस्तान के किसानों की हजारों एकड़ जमीन हर साल छीनी जाती है पहले हिंदुस्तान के किसानों की जमीन छीनी जाती थी अंग्रेजों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनियों के लिए अब इस देश के किसानों की जमीन छीनी जाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए परदेशी कंपनियों के लिए विदेशी कंपनियों के लिए पिछले सात आठ वर्षों से हमारे देश में जो उदारीकरण की नीतियां चल रही हैं जो जागतिकरण की नीतियां चल रही हैं उन नीतियों के कारण हजारों एकड़ जमीन महाराष्ट्र के किसानों की छीनी गई हजारों एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश के किसानों की छीनी गई हजारों एकड़ जमीन तमिलनाडु के किसानों की छीनी गई है कर्नाटक के किसानों की छीनी गई है हजारों एकड़ जमीन गुजरात के किसानों की छीनी गई है आंध्र प्रदेश के किसानों की छीनी गई है, पंजाब के किसानों की छीनी गई है हरियाणा के किसानों की छीनी गई है, हर साल हजारों एकड़ जमीन गांव के किसानों से छीन छीन कर परदेशी कंपनियों को बेच दी जाती है और उस जमीन पर बड़े बड़े परदेशी कंपनियों के कारखाने लगते हैं कल तक जिस जमीन में धान पैदा होता था गेहूं पैदा होता था अब उस जमीन पर कारखाना चलता है सरकार क्या बोलती है वो कहती है औद्योगिकीकरण हो रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा और लोग बोलते हैं कि ये बहुत फायदे का काम हो रहा है जो इंडस्ट्रीज बन रही आप जानते हैं दुनिया में और हमारे देश में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें सौ रुपया लागत के रूप में अगर लगाया जाए तो सौ ही रुपए का उत्पादन हो जाए हर फैक्ट्री में लागत ज्यादा होती है उत्पादन कम होता और भारत सरकार और भारत सरकार के नीति बनाने वाले लोग किस तरह की बेवकूफी की नीतियां बनाते हैं कि वो इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण मानते हैं और खेती को उससे कम मानते हैं और मेरी मान्यता यह है कि खेती से बड़ी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में कोई नहीं खेती से बड़ा उद्योग पूरी दुनिया में कोई नहीं आप पूछेंगे वो कैसे किसान एक गेहूं का बीज डालता है और उस एक गेहूं के बीज के डालने के बाद कम से कम पचास साठ गेहूं के दाने लगते हैं जब एक बाल खड़ी होती है तो एक गेहूं का बीज डाला और उसमें से 50 गेहूं के बीज पैदा किए बताइए ऐसा कारखाना आपने दुनिया में कहीं देखा इतना जबरदस्त पूंजी का निर्माण जिस कारखाने में हो सके ऐसा कारखाना कहीं आपने देखा मैंने तो जितने कारखाने देखे अपने जीवन में वहां 100 रुपया डालते हैं तो 70 रूपये का उत्पादन मिलता है सौ रुपया डालते हैं तो अस्सी रुपए का उत्पादन मिलता है सौ रुपया डालते हैं तो पचास रुपए का उत्पादन मिलता है माने जितनी लागत होती है उससे पचास टका साठ टका ही उत्पादन मिलता है लेकिन खेती एक ऐसा उद्योग है जिसमें आप एक रुपए का सामान डालिए तो सौ रुपए का सामान पैदा होगा तो इतना बड़ा उद्योग है जिसका सत्यानाश अंग्रेजों ने किया था अब वही सत्यानाश भारत की सरकार का और आज भी इस देश में वैसी ही नीतियां चलाई जा रही हैं जो अंग्रेजों के जमाने में चलाई जाती थी अंग्रेजों के जमाने में किसान अपने अनाज का दाम तय नहीं कर पाता था आज आजादी के 50 साल के बाद भी किसान अपने अनाज का दाम पैदा तय नहीं कर पाता इस देश में सिर्फ किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो अपने द्वारा खेत में पैदा किए गए किसी भी सामान का दाम खुद नहीं तय कर पाता जितने कारखाने चलते हैं इस देश में जितने उद्योग चलते हैं पूरे देश में हर उद्योग और हर कारखाना चलाने वाला आदमी अपने द्वारा पैदा की गई हर वस्तु का दाम खुद तय करता है लेकिन किसान ही एक ऐसा वर्ग है इस देश में काश्तकार ही एक ऐसा वर्ग है इस देश में जो अपने द्वारा पैदा किए गए गेहूं का दाम तय नहीं कर पाता अपने द्वारा पैदा किए गए बाजरे का दाम तय नहीं कर पाता अपने द्वारा पैदा किए गए धान का दाम तय नहीं कर पाता अपने द्वारा पैदा किए गए मक्के का दाम तय नहीं कर पाता कुछ भी चीज जो पैदा करता है किसान उसका दाम वो खुद नहीं तय कर पाता सरकार तय करती है जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार करती थी वही काम आज भी होता जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार ने भारत के किसानों पर पाबंदी लगा रखी थी कि एक जिले का माल दूसरे जिले में किसान नहीं ले जाएगा वैसी ही पाबंदी आज भी है कि एक प्रदेश का पैदा किया हुआ अनाज दूसरे प्रदेश में नहीं जाता उस पर पाबंदी लगा रखी है सरकार जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार किसानों के ऊपर लगान वसूलती थी टैक्स वसूलती थी अब उस तरह की चर्चा इस देश में फिर शुरू हो गई है आजादी के पचास साल के बाद खेती पे लगान तो कुछ कम कर दिए सरकार ने लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से अप्रत्यक्ष तरीके से किसानों की जेब काटना शुरू कर दिया सरकार और किसानों की जेब कैसे काटती है सरकार अगर किसान कपास की खेती करता है और एक क्विंटल कपास पैदा करने में उसका दो हजार रुपया खर्च होता है तो क्विंटल कपास जब बेचने जाएगा किसान तो सरकार कहेगी अठारह सौ रुपए दाम ले लो उन्नीस रुपए दाम ले लो बहुत अधिक आप उसके साथ सरकार के साथ झगड़ा करेंगे तो दो हजार रुपये क्विंटल का दाम देने को तैयार हो जाएगी माने जिस कीमत पर आपकी कपास की फसल लग रही है वही कीमत आपको मिलेगी मुनाफा कुछ नहीं होने देंगे आपको तो आपकी जेब ही काट रहे हैं ना या तो टैक्स लगाकर आपकी जेब काटें, या तो लगान वसूल कर आपकी जेब काटें, या फिर आपके ऊपर पाबंदी लगाकर आपके दाम तय करने की नीति सरकार अपने हाथ में ले ले और आपको मुनाफा नहीं होने दे तो एक तरह का टैक्स ही है ये किसानों के ऊपर और दूसरा तरीका क्या अपनाया हुआ है सरकार ने कि किसान जो कुछ पैदा करता है और बाजार में जब बेचने जाता है तो उसकी कीमत नहीं मिलती उसका दाम उसको नहीं मिलता और किसान जो कुछ बाजार से खरीदता है उसकी कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती है अपने खेती में डालने के लिए फर्टिलाइजर लेता है खाद लेता है अपने खेती में डालने के लिए कीटनाशक लेता है अपने खेती में डालने के लिए बीज लेता है अपने खेती में और कोई चीज इस्तेमाल करनी हो किसान को जो बाजार से खरीदनी पड़े तो उन सबके दाम तो बढ़ते चले जाते हैं सौ टका दाम बढ़ जाएगा दो सौ टका दाम बढ़ जाएगा तीन सौ टका बढ़ जाएगा चार सौ प्रतिशत बढ़ेगा पांच सौ प्रतिशत बढ़ेगा लेकिन जो किसान बाजार में बेचने के लिए जाएगा कोई चीज तो उसका दाम नहीं बढ़ता उस रेशियो में तो हमेशा खेती घाटे का सौदा रहेगी खेती में जो लगाते हैं वो निकलता नहीं और खेती में जितना लगाते हैं जब निकलता नहीं है तो किसान की खेती घाटे में आ जाती है और जब घाटे की खेती करना किसान शुरू करता है तो कर्जदार होता है कहीं ना कहीं से कर्ज लेता है या तो साहूकार से ले या बैंकों से ले और कर्जदार हो जाता है जब किसान तो उसकी हालत और भी दयनीय हो जाती है इस देश में ऐसी नियम और ऐसी व्यवस्थाएं चलाई गई और कर्जा लेकर जब किसान खेती करता है तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं पिछले साल आंध्र प्रदेश के सौ किसानों ने जो आत्महत्या की थी वो सबसे बड़ा उदाहरण इस देश के सामने सौ किसानों ने बैंक से कर्जा लेकर कपास की फसल लगाई थी आंध्र प्रदेश में और उस कपास की फसल को जब किसानों ने लगाया तो उस कपास की फसल पर कीड़ा लग गया और कपास की फसल पर जब कीड़ा लगा तो कीड़े को मारने के लिए किसान दवा लेकर आए और दवा अंग्रेजी कंपनी की थी परदेशी कंपनी की थी उस दवा को उन्होंने खेत में छिड़का दवा पर जितने निर्देश लिखे हुए थे सब अंग्रेजी में थे किसान अंग्रेजी पढ़ना जानते नहीं तो दवा उन्होंने छिड़क दी खेत में तो जो कपास की फसल बची हुई थी वो भी पूरी तरह से चौपट हो गई और जब कपास की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई तो किसानों के पास कुछ नहीं बचा जो वो बैंकों को कर्जे के रूप में लिया था उसको वापस कर सके बैंक वाले आए अपना कर्जा मांगने के लिए किसानों के पास कुछ नहीं था देने के लिए तो किसानों ने क्या किया कि जो कपास की फसल का कीड़ा मारने की दवा वो लेकर आए थे वही दवा उन्होंने खुद पी और सबके सब मर गए ऐसे किसान आत्महत्या करते हैं जब बैंक के कर्जे में कोई किसान फंसा है तो और हिंदुस्तान में 45 करोड़ किसान छोटे किसान हैं जिनके पास दो बीघा की जमीन है तीन बीघा की जमीन है पांच बीघे की जमीन है ऐसे 45 करोड़ किसान हैं जरा उनकी आप कल्पना तो करिए कि ये 45 करोड़ किसान आज की परिस्थिति में किस तरह से खेती करते होंगे और किस तरह से कर्जदार बनते होंगे और इस देश में कभी कभी क्या होता है कि गांव का किसान कोई कर्ज ले लेता है कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होता और कभी कभी वो कर्ज माफ कर दिया जाए तो पूरे देश में हंगामा हो जाता है और हर साल हजारों करोड़ रुपए का माफ किया जाता है पैसा बड़े बड़े उद्योगों पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर इंडस्ट्रीज बैठ जाती है उद्योग बैठ जाते हैं उनके पैसे डूब जाते हैं और बैंक वाले कुछ नहीं कर पाते और जब किसान के कर्जे की माफी की बात आती है तो हंगामा कर देते हैं पूरे देश में ऐसी व्यवस्था आज भी चल रही है इस देश में किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं, उनकी पैदा की गई फसल के दाम तय करने का अधिकार उनको नहीं मिल पाया है जो कुछ खेत में लगाने के लिए वो बाजार से खरीदते हैं सबके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं किसान जो कुछ पैदा करता है उसका दाम उसको नहीं मिल रहा है बिजली का दाम बढ़ा दिया पानी का दाम बढ़ा दिया खाद का दाम बढ़ा दिया जो सब्सिडी मिल सकती थी थोड़ी बहुत किसानों को गेट करार के बाद वो भी पूरी तरह से खत्म होती चली जा रही है इस तरह से लगातार बर्बादी के रास्ते पर ही है जिस तरह से बर्बादी अंग्रेजों के जमाने में किसानों की आई थी वही बर्बादी अब आजादी के 50 साल के बाद भी है और इन बर्बादियों को बढ़ाने के लिए कुछ नए नए कानून बनाए जा रहे हैं जैसे अंग्रेजों की सरकार नए नए कानून बनाती थी किसानों को बर्बाद करने के लिए वैसे ही अब नए नए कानून फिर किसानों को बर्बाद करने के लिए बनाए जा रहे हैं